हिंदू धर्म पर निबंध अतएव मनुष्य की आत्मा अनादि और अमर है पूर्ण और अनंत है और मृत्यु का अर्थ है एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल केंद्र परिवर्तन वर्तमान अवस्था हमारे पूर्वानुष्ठित कर्मों द्वारा निश्चित होती है और भविष्य वर्तमान कर्मों द्वारा आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार घूमती हुई कभी ऊपर विकास करती है कभी प्रत्यागमन करती है पर यहाँ एक दूसरा प्रश्न उठता है क्या मनुष्य प्रचंड तूफान में ग्रस्त वह छोटी सी नौका है जो एक क्षण किसी वेगवान तरंग के फेनेल शिखर पर चल जाती है और दूसरे क्षण भयानक गर्त में नीचे ढकेल दी जाती है अपने शुभ और अशुभ कर्मों की दया पर केवल इधर उधर भटकती फिरती है क्या वह कार्य कारण की सतत प्रवाही निर्मम भीषण तथा गर्जनशील धारा में पड़ी हुई अशक्त असहाय भग्नपोत है क्या वह उस कारणता के चक्र के नीचे पड़ा हुआ एक क्षुद्र शलभ है जो विधवा के आँसुओं तथा तो अनाथ बालक की आँखों की तनिक भी चिंता न करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को कुचल डालता है इस प्रकार के विचार से अंतकरण काप उठता है पर यही प्रकृति का नियम है तो फिर क्या कोई आशा ही नहीं है क्या इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है यही करुण, करुण पुकार निराशा विवल हृदय के अंतस्थल से ऊपर उठी और उस करुणामय के सिंहासन तक जा पहुँची वहाँ से आशा तथा सांत्वना की बाड़ी निकली और उसने एक वैदिक ऋषि को अंतस्फूर्ति प्रदान की और उसने संसार के सामने खड़े होकर तूर्य स्वर में इस आनंद संदेश की घोषणा की हे अमृत के पुत्रो सुनो हे दिव्य धामवासी देवगण तुम भी सुनो मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को प्राप्त कर लिया है जो समस्त अज्ञान अंधकार और माया के परे है केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो दूसरा कोई पथ नहीं है श्रृणवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा आए धामान दिव्यान तस्थु वेदाहेतम पुरुषम महातम आदित्यवर्णम तमस परस्ताद तमें विदिवाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नायक अमृत के पुत्रों कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है यह बंधुओं इसी मधुर नाम अमृत के अधिकारी से आपको संबोधित करूं आप इसकी आज्ञा मुझे दें निश्चय ही हिंदू आपको पापी कहना अस्वीकार करता है आप तो ईश्वर की संतान हैं अमर आनंद के भागी हैं पवित्र और पूर्ण आत्मा है आप इस मृत्य भूमि पर देवता हैं आप भला पापी मनुष्य को पापी कहना ही पाप है वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है आप उठें ए सिंहों आए और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दें कि आप भेड़ हैं आप हैं आत्मा अमर आत्मा मुक्त आनंदमय और नित्य आप जड़ नहीं हैं आप शरीर नहीं हैं जड़ तो आपका दास है न कि आप हैं दास जड़ के अतः वेद ऐसी घोषणा नहीं करते कि यह सृष्टि व्यापार कतिपय निर्मम विधानों का संघात है और न यह कि वह कार्य कारण की अनंतकारा है वर्ण वे यह घोषित करते हैं कि इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में जड़ तत्व और शक्ति के प्रत्येक अड़ु परमाणु में ओतप्रोत दही एक विराजमान है जिसके आदेश से वायु चलती है अग्नि दहकती है बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर नाश्ति है भयाद अस्याग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रस् वायुश्च मृत्युर्धावती पंचम कठोपनिषद और उस पुरुष का स्वरूप क्या है वह सर्वत्र है शुद्ध निराकार सर्वशक्तिमान है सब पर उसकी पूर्ण दया है तू हमारा पिता है तू हमारी माता है तू हमारा परम प्रेमास्प पर सखा है तू ही सभी शक्तियों का मूल है हमें शक्ति दे तू ही इन अखिल भोनों का भार वहन करने वाला है तू मुझे इस जीवन के क्षुद्र भार को वहन करने में सहायता दे वैदिक ऋषियों ने यही गाया है हम उसकी पूजा किस प्रकार करें प्रेम के द्वारा ऐहिक तथा पारित्रिक समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रिय जानकर उस परम प्रेमास्पद की पूजा करनी चाहिए